आध्यात्मरामण उत्तरकांड सर्गतीन महर्षे वचनम शुवा प्रत्युवाच दशा नैत्यदानव रक्षा से विष्णु निहता प्रपद्यन्ते गतिम प्रप्य प्रेत मुनिपुंगवाच मुनिश्रेष्ठ रावण राक्ष महर्षि सनत्कुम से ये वचन सुनकर रावण ने फिर पूछा हे मुनिश्रेष्ठ उन विष्णु भगवान द्वारा मारे हुए दैत्य दानों और राक्षसगण मरकर किस गति को प्राप्त होते हैं तब मुनिवर सनत कुमार ने राक्षसराज रावण से कहा दैवत निहता नित्यम गर्गमनोत्तम भोगक्षे पुनस्ताभ्या तस्मा भूम्थ अन्य साधारण देवताओं के हाथ से मरकर तो वे अति उत्तम स्वर्ग लोक को ही जाते हैं और अपना भोग क्षीण होने पर वहां से गिरकर फिर भूलोक में उत्पन्न होते हैं पूर्वाजिथ पुण्य पापे मृंते तो हरे गतिम् फिर जन्मों से किए हुए अपने पाप पुण्यों के अनुसार जन्मते मरते रहते हैं किंतु जो भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाते हैं वे तो विष्णु पद ही प्राप्त कर लेते हैं शुवा मुनिमुखा सर्व रावणोितनस्ये हम हरिना इते चिंता परो भवत स्थित परिज्ञा रावण से उवाच भस्य तेष्टम भविष्यति न संशय श्री सनत कुमार जी के मुख से ये सब बातें सुनकर रावण मन ही मन अति प्रसन्न हुआ और वह सोचने लगा कि मैं श्रीहरि के साथ अवश्य युद्ध करूँगा मुनिवर ने रावण के चित्त की बात जानकर कहा वश्य इसमें संदेह नहीं तेरी इच्छा अवश्य सफल होगी कश्चिकाल प्रतिक्षस्व सुखी भवतान एवुक्त महाबाहो मुनी पुनर्वाच तरूप वक्षा भी यूप्पी मायुर सावरेशुर्वेशु नरेशु नदीसु हे hey, महाबाहो रघुनाथ जी रावण से ऐसा कह मुनि उससे फिर बोले रावण वे रूप रहित हैं तथापि मैं तुझे उन मायावी के माया से धारण किए हुए रूप बतलाता हूँ वे नद और नदी आदि समस्त स्थावरों में व्याप्त हैं ओंकार सत्य सावित्री पृथ्वी तथा संपूर्ण जगत के आधार शेष नाग भी वे ही है सर्वे देवा समुद्र से काल सूर्य चंद्रमा सूर्योदयो दिवाराती यमश तथा नील अग्निरिंद्रस्तथा मृत्यो पर्जन वसुस्तथा ब्रह्म रुद्रादय चान्यवा संपूर्ण देवगण समुद्रकाल सूर्य चंद्रमा सूर्योदय दिन रात्रि यम वायु अग्नि इंद्र मृत्यु मेघ वसुगण ब्रह्मा और रुद्र आदि तथा और भी जितने देव या दानव हैं वे सब भी उन्हीं के रूप ही हैं विद्योतते ज्वलंत्ये सपाति तिवे स्वकेो तिवे आत्मा सोयम विष्णु सनातन संपूर्ण विश्व को रचने वाले वे सनातन विष्णु भगवान निर्विकार होकर भी अपनी माया के आश्रय से नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं वे विद्युत होकर चमकते हैं अग्नि होकर प्रज्वलित होते हैं विष्णु रूप से रक्षा करते हैं और रुद्र से सबको भक्षण जाते हैं तेन सर्विधम व्यालोक्यं सचराचर नीलोत्पल्द श्याम विद्युणाबरावृत सद्यंबूनद प्रख्या वाक संसा सदा ना देवीं पश्यारिंग्य यह स्थावर जंगम संपूर्ण त्रिलोकीय एकमात्र उन्हीं में व्याप्त है वे नील कमल दल के समान श्याम वर्ण और बिजली की सी आभा वाला पीतांबर धारण किए हुए हैं तथा अपने वाम भाग में बैठी हुई शुद्ध सुवर्ण की सी कांति वाली कभी नष्ट न होने वाली भगवती लक्ष्मी जी की ओर निहारते हुए उन्हें आलिंगन किए विराजमान है द्रषुम न शक्य कैचिद्देवदानोपन्नगैर यद कुरुते स चैनम दृष्टुमर्हती न चपोिर्वा न भगवान् शक्य उपाये उपायनपी वे किसी भी देवदानव या नाक से देखे नहीं जा सकते जिस पर उनकी प्रसन्नता होती है वह उनका दर्शन कर सकता है यज्ञ तप दान अध्ययन अथवा और किसी भी उपाय से भगवान नहीं देखे जा सकते मद्भक्त यदक्त तद्गत प्राणय तत्तय तक्यम भगवान विष्णु वेदांतामल अथवा दुम इक्षा ते सुनुतम परमेश्वरम तेताजुगेशता जो उनके भक्त हैं जिनके प्राण और मन उन्हीं में लगे रहते हैं तथा वेदांत विचार से जिनकी दृष्टि मलहीन हो गई है उन निष्पाप महात्माओं को ही भगवान विष्णु के दर्शन हो सकते हैं अब यदि तुझे भी बिना किसी उपाय के ही उन परमेश्वर के दर्शनों की इच्छा है तो सुन वे देवाधिदेव त्रिहरी त्रेतायुग में देव और मनुष्यों के देव कुले राेतायुग में देव और मनुष्यों के कल्याण के लिए राजवेद से इक्वाकू के वंश में दशरथ जी के पुत्र महावीर और पराक्रमी भगवान राम होकर अवतीर्ण होंगे पेतुर्नर्जोगा भ्रात्र भार् दंडके विचरती धर्मात्मा जगन्मात्रा जगन्मात्र सवे सर्व्या मैया रावण विस्तरात भजस्व भक्तिभा सदा श्रीया परम धार्मिक रघुनाथ जी पिताजी की आज्ञा से वे परम धार्मिक रघुनाथ जी पिता की आज्ञा से अपने भाई लक्ष्मण और अपनी स्त्री जगत जननी माया के सहित दंडक वन में विचरेंगे हे रावण इस प्रकार यह सारा तत्व मैंने तुझे विस्तार से सुना दिया अब तू लक्ष्मी जी सहित भगवान राम का सदा भक्तिपूर्वक भजन कर अगस्त्यवात एवं सुराध्यक्षो ध्यात्वा ध्याद विचार्यया स विरोधे चुर्मु रावण महान् युद्धा लोकान पर्यटन संवत्थि एक तर्थ महाराज रावणोतीव बुद्धिमा जानकी तयात्म बधकाया अगस्त्यजीबोले हे राम या सुनकर य सुनकरसराज रावणे कुछ देर सोच विचार करने के अनंतर आपके साथ विरोध करना निश्चित किया और ऐसा निश्चय कर वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ वह युद्ध की इच्छा से संपूर्ण लोकों में घूमने लगा हे महाराज आपके हाथ से मारे जाने की इच्छा से ही महाबुद्धिमान रावण ने देवी जानकी जी को चुरा लिया था इमाम कथाम ज सुनिहात पठे संसा भजे श्रवणार्थना सदा आयुष्यम आरोग्यमंत्रो लाभम घनमच जो पुरुष इस कथा को सुने या पढ़ेगा अथवा सुनने की इच्छा वालों को सदा सुनावेगा वह दीर्घ आयु आरोग्य अनंत सुख इच्छित लाभ और अक्षय धन प्राप्त करेगा इति श्रीमद्यात्म रामणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे तृतीय सर्ग